कथा पर सदगुरु ओशो का प्रवचन ट्रैक आठ परिधि के विसर्जन से केंद्र में प्रवेश भाग दो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर सभी आदमी दूसरे के संबंध में जो सत्य जानते हैं उसे कह दें तो इस जमीन पर दो व्यक्ति भी मित्र नहीं रह सकते तुम जो अपनी पत्नी के संबंध में जानते हो अगर कह दो तुम्हारी पत्नी जो तुम्हारे संबंध में जानती अगर कह दे तुम्हारा मित्र जो तुम्हारे संबंध में जानता है अगर कह दे तो सारी मित्रताएं सारे प्रेम सारे संबंध टूट जाएं। झूठ का जाल है बड़ा और चूंकि उसने सभी का स्वार्थ निहित इसलिए हम सब एक दूसरे को झूठ को संभाल के चलते हैं। मैं तुम्हारा संभालता हूं तुम मेरा संभाल लेते हो तुम भी मेरा झूठ देख लेते हो मैं भी तुम्हारा झूठ देख लेता हूं साधारण आदमियों को जब दिखाई पड़ जाता है तो जोशु को दिखाई ना पड़ेगा जिसने अपना सारा झूठ छोड़ दिया है उसे तुम्हारा पूरा झूठ दिखाई पड़ेगा क्योंकि उसकी आंखें अब निर्मल है इस आदमी ने मुट्ठी उठाई थी क्रोध से भरे हुए इसकी मुट्ठी से क्रोध दिखाई पड़ता था, था उथलापन क्योंकि क्रोध सिर्फ उथलेपन का सबूत है ये तुम ध्यान रखना तुम जितने गहरे होते जाओगे उतना क्रोध मुश्किल हो जाएगा क्रोध से तुम किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हो सिर्फ अपने को उथला बनाए हुए हो और ध्यान रखना उतने पानी में बड़े जहाज नहीं रुकते और तुम आशा बांधे हो कभी परमात्मा का जहाज भी तुम्हारे किनारे आके रुके जोशू का भी रुकने को राजी नहीं रुकने का उपाय नहीं है किनारे लग नहीं सकता क्योंकि उसके लिए गहरा पानी चाहिए तुम्हारे किनारे तो तस्करों की डोंगियां ही लगेंगी स्मग्लर्स की छोटी छोटी नावें लगेंगी परमात्मा का जहाज नहीं लग उतनी ही जगह है तुम्हारे किनारे पर उतना ही पानी है छोटी छोटी नावें झूठ की तुम्हें अपना बंदरगाह बनाएंगी लेकिन सत्य का विराट जहाज तुम्हारे किनारे तभी लग सकता है जब उतने विराट को झेलने की गहराई तुमने बना ली हो क्रोध उथलेपन का सबूत है मैंने सुना है कि पुराने प्राचीन चीन में एक नियम था भी उस नियम की कोई लकीर कहीं कहीं चलती कंफ्यूस के जमाने में वो नियम पैदा हुआ 1910 में एक अमेरिकन यात्री चीन गया वो जैसे ही स्टेशन पर उतरा और स्टेशन के बाहर गया वहां देखा कि दो आदमियों में बड़ा घमासान लड़ाई चल रही मगर लड़ाई सिर्फ शब्दों की और कोई 200 आदमियों की भीड़ खड़े होकर देख रही और निरीक्षण ऐसे हो रहा है जिससे कोई बड़ा खेल हो रहा हो वो भी खड़ा हो गया जल्दी ही तूफान इतने करीब आया जा रहा है कि जल्दी ही उपद्र होगा और बात वो इतने गुस्से में कर रहे हैं चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं और एक दूसरे पे बिल्कुल झपट रहे हैं लेकिन वो बड़ा हैरान हुआ कि मारपीट शुरू क्यों नहीं होती इतनी भूमिका क्यों चल रही तो उसने एक चीनी को पूछा कि मैं समझ नहीं पा रहा बड़ी देर हो गई आखिर कभी की मारपीट हो गई होती हमारे मुल्क में इतनी देर क्यों लग रही है? उस चीनी ने का यहां नियम है नियम यह है कि जो पहले हमला करे वो हार गए बस फिर मामला खत्म जैसे इन दो में से किसी ने हमला किया भीड़ हट जाएगी मामला खत्म ही हो गया जो पहले क्रोधित हुआ वो उथला साबित हुआ तो ये दोनों एक दूसरे को उकसा रहे हैं कि किसी तरह दूसरा कंपटिशन में आ जाए उत्तेजित हो जाए और हमला कर दे बस मामला खत्म हो गया है जो बच गया हमला करने से वो जीत गया Confucius ने इसका आधारशिला रखी थी कि क्रोध करने का अर्थ है आदमी हार ही चुका अब और उसे हराने की जरूरत नहीं असल में हारा हुआ आदमी ही क्रोध करता है तुम जितने गहरे हो उतना ही क्रोध मुश्किल है और तुम जितने गहरे हो उतनी ही हार असंभव गहराई है गहराई विजय है उथलाई हार है जोशु ने कहा जहाज जवानी रह सकते जहां पानी बहुत उथला हो और उसने सब कह दिया क्योंकि तो यही तो सारा प्रश्न है कि तुम कहां हो दो ढंग है होने के एक ढंग है परिधि पर सरकमफ्रेंस पर होना तुम्हारी परिधि वही है जहां तुम दूसरों से मिलते हो तुम्हारे संबंध पति की परिधि पत्नी बाप की परिधि बेटा मित्र की परिधि मित्र शत्रु पड़ोसी तुम्हारी परिधि तुम्हारे अंतर संबंधों की सीमा जिससे तुम अपने घर के चारों तरफ एक बागुड़ लगाते हो उस बागुड़ से तुम्हारे पड़ोसी का मकान शुरू होता है तुम्हारे घर की सीमा का अर्थ है तुम्हारे पड़ोसी की सीमा भी मनुष्य के अस्तित्व के दो ढंग हैं, एक ढंग तो है कि वो परिधि पर जिए जहां दूसरे लोगों की सीमाएं ऐसा आदमी उथला होगा उसे कोई भी नाराज कर सकता है उसे कोई भी प्रसन्न कर सकता है वो परिस्थिति का गुलाम होगा उसकी कोई भी प्रशंसा कर दे वो प्रसन्न होगा उसकी कोई भी निंदा कर दे वो दुखी हो जाएगा क्योंकि वो जीता परिधि पर और परिधि पर दूसरे लोग खड़े वहां पूरा समाज वहां सब निंदा प्रशंसा स्तुति गाली गलो सब चलता है एक दूसरा ढंग है अपने केंद्र पर जीना केंद्र पर जीने का अर्थ है वहां तुम अकेले हो तुम्हें और समाज में उतना ही फासला हो गया जितना तुम्हारी परिधि में और तुम्हारे केंद्र में और यह फासला अनंत ऐसा समझो कि परिधि संसार है और केंद्र परमात्मा परिधि पर तुम हो तो ग्रस्त केंद्र पर तुम हो तो सन्यासी। और जैसे ही तुम केंद्र पर हो जाते हो इतना हो जाता है संसार से कि कोई गाली देता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी और को दी गई हो जैसे कहीं स्वप्न में घटी हो डिस्टेंस दूरी इतनी है कि अपने को दी गई होगी समझ में भी नहीं आता और इतना फासला गाली पूरा करे तुम्हारे भीतर तक आते आते आते आते ही खो जाती लेकिन तुम खड़े हो बिल्कुल परिधि पर वहां गाली दी नहीं गई कि तुम्हारे भीतर छाती तक पहुंची नहीं ये तुम पर निर्भर है कि पड़ोसी तुम्हें प्रभावित कर लेता तुम कहां खड़े हो कोई जरा सा कुछ कह देता छाती फूल जाती कोई जरा सा कह पंचर हो जाता सब छाती सुखड़ जाती इतने निर्भर दूसरों पर कैसे तुम शांत हो सकोगे क्योंकि दूसरे अनेक है, अनंत हैं एक को समझा लोगे कि गाली मत दो, दूसरा है हजार हैं, करोड़ हैं, अरब है चारों तरफ है उनसे तुम बच के भाग भी नहीं सकते तुम जंगल में चले जाओ कोई फर्क ना होगा मैंने सुना है एक आदमी भाग गया परेशान हो दिन रात की कटकट -कट, पत्नी बच्चे दुकान ग्राहक कहीं कोई शांति ने जंगल भाग गया एक झाड़ के नीचे जाके बैठा था आराम से देखा एक कौए ने बीट कर दी नाराज हो गया उठा लिया पत्थर कौए को मारने को तब उसे ख्याल आया कि जंगल आए थे शांति के लिए कौआ यहां भी पत्नी से भाग जाओगे कौए से कहा भागोगे वो बहुत दुखी हो गया उसने कहा संसार में कोई सार नहीं तो उसने जाके नदी के किनारे लकड़ियाँ इकट्ठी की खुद की चिता बना रहा था लकड़ियाँ काट के इंतजाम जब तक तो वो कर पाया तब तक पास के गांव में खबर पहुँच गई वहाँ से लोग आ गए उन्होंने कहा कि भैया जरा दूर ले जाओ यहाँ जलोगे तो बाँस गांव में पहुंचेगी तो उस आदमी ने कहा जिंदा रहने देते ना मरने देते ना जीने की स्वतंत्रता है ना मरने की कोई स्वतंत्रता है तुम परिधि पर हो तो ना तुम जियोगे ना तुम मरोगे तुम दोनों के बीच घष्टोगे वही तुम्हारी स्थिति एक यहूदी फकीर हुआ गांव का पुरोहित था एक गरीब आदमी ने आके पूछा कि मैं क्या करूं बड़ी मुसीबत में हूं रोटी रोजी नहीं कमा पाता दोनों छोर मिलाने की कोशिश करते करते नष्ट हुआ जा रहा हूँ कोई धंधा हाथ नहीं उस फकीर ने कहा तुम एक काम करो यहूदी मरते हैं तो खास तरह का कपड़ा पहनते हैं तो उसने कहा कि तुम एक दुकान खोल लो छोटी सी उसमें खाने की चीज़ें रोटी सब्जी आटा दाल चावल ये बेचो और उसी के एक हिस्से में मरते वक्त जिन चीज़ों की जरूरत होती है लकड़ी कपड़े जो यहूदी पहन के मरते हैं मरने का लिबास वो बेचो उस आदमी ने कहा कि ऐसा सुझाव आप क्यों देते हैं तो यहूदी ने कहा कि दुनिया सब कुछ काम बंद कर दे ये दो काम जारी रहेंगे हमेशा तुम्हारी दुकान कभी बंद ना होगी लोग खाएंगे तो अगर जीना है और जब जियेंगे तो मरेंगे भी तुम्हारे पास आनी पड़ेगा जियेंगे तो आना पड़े मरें तो आना पड़े वो आदमी चला गया उसने सब मकान जो थी बेच के एक दुकान खोल ली दो तीन महीने बाद बिल्कुल उदास पहले से भी ज्यादा उदास हालत में लौटा फकीर ने पूछा क्या मामला है धंधा नहीं चल रहा उसने कहा कि बड़ी गलती हो गई इस गांव में न तो कोई जीता है ना कोई मरता है लोग सिर्फ घसीट रहे हैं दुकान चलती नहीं तुम भी घसीट रहे हो न जी रहे न मर रहे दोनों के बीच में बड़ी दुर्गति है जीओ तो भी एक मजा है मरो तो भी एक मजा है कुछ तो पूरा हो लेकिन परिधि पर ना जीवन है ना मृत्यु है परिधि पर तो सिर्फ कल है क्योंकि परिधि वहां है जहां तुम दूसरों से मिलते हो और जब तक तुम दूसरों से मिल रहे हो तब तक अपने से मिलना ना हो सकेगा और जिस दिन तुम अपने से मिलोगे उस दिन परिधि से हटना पड़ेगा सब धर्म जोर देते हैं अहिंसा पर अक्रोध पर लोभ पर अकाम पर अपरिग्रह पर उसका कारण क्या है उसका कारण यह है कि लोभ तुम्हें परिधि पर रखेगा लोभी आदमी दरवाजे पे बैठा रहेगा वो भीतर जा नहीं सकता क्योंकि जो भी लोभ की चीजें हैं वो तो बाहर है क्रोधी आदमी दरवाजे पे खड़ा रहेगा पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए हमला करने की या कौन हमला कर दे परिग्रही परिधि पर ही रहेगा क्योंकि वस्तुएं वस्तु परिग्रह तो भीतर ले जाया नहीं जा सकता उसे तो परिधि पर ही रखना पड़ेगा सब बैंक बैलेंस वहीं होगा भीतर ले जाने की कोई जगह नहीं हिंसक आदमी कभी भीतर नहीं जा सकता कानी कभी भीतर नहीं जा सकता क्योंकि काम वासना का अर्थ है दूसरे की वासना वहां तो परिधि पर ही रहना पड़ेगा सारे धर्म जोर देते हैं अहिंसा पर अपरिग्रह पर अकाम पर अचौरी पर अलोक पर क्योंकि अगर तुम्हें भीतर जाना है तो परिधि छोड़नी पड़े और परिधि तुम छोड़ो तो लोभ छोड़ना पड़े क्रोध छोड़ना पड़े परिग्रह छोड़ना पड़े और जैसे जैसे ये छोटे-छोटे छूटेगा वैसे वैसे तुम भीतर जाओगे जिस दिन तुम अपने केंद्र पर खड़े हो जाओगे तुम्हारी गहराई इतनी है कि परमात्मा का जहाज भी वहां रुक सके तुम्हारी गहराई फिर अनंत परिधि पर तुम बिल्कुल छिछले हो लेकिन तुम मांगते अनंत को हो परिधि पर खड़े हो यही तुम्हारी दुर्दशा है तुम मांगते असीम को हो सीमा पर खड़े हो तैयारी असीम की करो असीम अपने आप तुम्हारे द्वार आके लग जाएगा तुम ही परमात्मा को नहीं खोज रहे परमात्मा भी तुम्हें खोज रहा है एक हाथ से ताली भी नहीं बचती एक हाथ से खोज भी नहीं चल सकती दूसरा हाथ भी तुम्हें टटोल रहा है लेकिन बड़ी मुश्किल है तुम जहां हो वहां सत्य को आने की जगह नहीं गहराई नहीं जोशु ने कहा जहाज वहां नहीं रह सकते जहां पानी बहुत उथला हो और वे चले गए कुछ दिनों बाद जोसु फिर उस भिक्षु के पास गए और फिर वही प्रश्न पूछा भिक्षु ने पुराने ढंग से ही उत्तर दिया जोसु बोले अच्छा दिया अच्छा लिया अच्छा मारा अच्छा बचाया वेल गिविंग वेल टेकिंग वेल किल्ड वेल सेव्ड और उन्होंने झुककर भिक्षु को नमस्कार किया दोबारा बहुत समय बीत जाने के बाद जोसु फिर उस भिक्षु के पास गए फिर पूछा वही सवाल और भिक्षु ने दिया वही जवाब जवाब में जरा भेद ना था पर सब भेद हो गया वही मुट्ठी फिर बंधी लेकिन अब आदमी वही नहीं था जिसने मुट्ठी बांधी थी वो बदल गया था अब इस मुट्ठी में क्रोध ना था अद्वैत था अब इस मुट्ठी में नाराजगी ना थी प्रेम था अब इस मुट्ठी में और भीतर के केंद्र में एक तारतम्य था अब ये आदमी परिधि पर नहीं था अब ये आदमी केंद्र में था जोशु का ये कहना कि जहाज वहां ना रुक सकेंगे जहां पानी उथला काम कर गया इस आदमी ने समझ लिया होगा परिधि छोड़नी मेरा ध्यान भी परिधि पर चलता है और ध्यान तो परिधि पर चल नहीं सकता ये डूबा होगा इसने धीरे धीरे क्रोध छोड़ा होगा इसने धीरे धीरे परिधि की उपद्रव की दुनिया छोड़ी होगी ये धीरे धीरे अपने भीतर लीन हुआ होगा इसने लड़ना छोड़ा ये बहा होगा जो सुन आके वही सवाल पूछा सवाल तो सदा वही है सवाल तो एक ही है कि क्या है ये अस्तित्व क्या है ये सब जो चारों तरफ फैला है क्या हूं मैं सवाल को हम कोई भी ढंग दे लेकिन सवाल एक ही है कि क्या है जो है भिक्षु ने फिर मुट्ठी उठाई लेकिन हम इस मुठ्ठी में बड़ी शांति इस मुट्ठी में बड़ा आनंद था इस मुट्ठी में एक पोलक और और एक सुगंध थी पारलौकिक इस मुट्ठी में परमार्थ था जोशु ने कहा जो कहा वो बड़ा अद्भुत है कहा अच्छा दिया अच्छा लिया, अच्छा मारा अच्छा बचाया बड़ा जटिल वचन लेकिन बड़ा सरल वेल गिविन वेल टेकन वेल किल्ड वेल सेव्ड सब कुछ कह दिया कबीर की उलट बांसी जैसा है सुनो बेबूझ लगता है लेकिन चरा भीतरो उतरो कुंजी हाथ आ जाती जोशु ने कहा अच्छा दिया अच्छा लिया मतलब है कि अपने को पूरा दे दिया चरा भी बचाया नहीं परमात्मा को पूरा पा लिया और जो अपने को देगा वही उसे पा सकता है परिधि पर हम अपने को बचाते क्योंकि हमें डर है कि मिट न जाए केंद्र पर जाते हैं बचाने का सवाल ही नहीं उठता देने का आनंद आ जाता है क्योंकि परिधि पर जितना दो उतने कम होते जाते हो जितना छीनो उतने बढ़ते हो केंद्र पर जितना छीनो उतने कमते हो जितना दो उतना बढ़ते हो नियम बदल जाते हैं केंद्र पर दान है नियम परिधि पर चोरी शोषण केंद्र पर प्रेम परिधि पर क्रोध है, हिंसा है लोभ है मोह है केंद्र पर परमात्मा है उसे तुम कितना ही बांटो वो चुकेगा नहीं उसे तुम जितना दोगे उतना ही पाओगे वो बढ़ता जाता है जीसस ने कहा है जो अपने को बचाएगा वो खो देगा और जो खोने को राजी है वो बच जाएगा वही जोशु ने कहा अच्छा दिया अच्छा लिया दे दिया सब पा लिया सब अच्छा मारा अच्छा बचाया मर गए बिल्कुल और बच गए बिल्कुल उस परम सत्य में जाने के लिए कोई और नैवेद्य काम नहीं आएगा फूल पत्ते चढ़ा के कि किसको धोखा दे रहे हो वो फूल पत्ते भी लोग बाजार से नहीं लाते दूसरों के बगीचे से तोड़ लेते अगर आपका बगीचा तो आपको पता होगा धार्मिक आदमी सुबह से निकल आते फूल तोड़ने लगते उनसे आप कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि पूजा के लिए तोड़ रहे फूल पत्ते चढ़ाते हो वो भी दूसरों के तोड़ के और फूल पत्तों से काम नहीं चलेगा अपने को ही नैवेद्य बनाना पड़े अपने को ही चढ़ा देना पड़े बली किसी और की देने से काम नहीं होगा बली तो अपनी ही देनी दे होगी जो अपने को देने को राजी है वही उसे पा सकेगा इससे कम में सौदा नहीं होगा तुम और कुछ भी देने को तैयार रहो तुम सारा धन दे दो सारना आएगा क्योंकि परमात्मा को धन से नहीं पाया जा सकता ना तो इकट्ठा धन करके पाया जा सकता ना दान दे के पाया जा सकता परमात्मा को पाने का तो एक ही उपाय है कि तुम अपने को छोड़ दो शायद तुम अपने को पकड़े हो यही तो बाधा है छोड़ा कि मिला जो ने बड़ी गजब की बात कही कहा अच्छा मारा अच्छा बचाया खत्म हो गए बिल्कुल बिल्कुल मिट गए पहली दफा आया था तो मुट्ठी में तुम थे अब मुट्ठी में तुम नहीं हो सुनने अच्छा मारा अच्छा बचाया और बिल्कुल बच गए हम बचाने की कोशिश कर करके मिटे जा रहे हैं और कुछ जिन्होंने अपने को मिटा दिया और बचा लिया खोना ही मार्ग है उसे पाने का मिटे बिना नया जन्म न होगा पुराने को दबा दो कब्र में उसी कब्र के ऊपर नए का अंकुरन होता है तुम्हारी राख से ही परमात्मा की ज्योति उठेगी तुम्हारा अहंकार मैं हूं कुछ जब तक तुम संभाले रखोगे तब तक उठले रहोगे वो जहाज बड़ा है उसके लिए गहराई चाहिए अहंकार से उठली चीज तुमने कोई देखी इस संसार में छिछिला पानी जहां होता है वो भी ज्यादा गहरा है अहंकार से अहंकार में तो कोई गहराई नहीं होती वो तो तुम्हारी चमड़ी के ऊपर छिपका होता है इसलिए तो अहंकार को चोट पहुंचाना इतना आसान है कोई जरा सा मुस्कुरा दे व्यंग में अहंकार उबल जाता है इतना छिछिला है कोई जरा तुम्हारी तरफ न देखे और अहंकार को चोट लग जाती है। क्या बात है यह आदमी रोज देखता था आज देखा नहीं रास्ते पे निकला हूं नमस्कार नहीं की अहंकार से ज्यादा छिछली कोई भी वस्तु नहीं और परमात्मा से गहरा कुछ भी नहीं अहंकार छिछला और आत्मा गहरी अगर तुम अहंकार पर खड़े हो अपने को बचा रहे हो तो तुम्हारे किनारे पर डोंगियां लग सकतीं। व्यर्थ उन डोंगियों में आएगा सार्थक उन डोंगियों में नहीं आ सकता तो कहा जोशु ने अच्छा दिया अच्छा लिया अच्छा मारा अच्छा बचाया इस एक वचन में सारी साधना आ जाती दे दो अपने को और तुम जो पाना चाह रहे हो वो तुम्हें मिल जाएगा वो मिला ही हुआ है तुम जब तक अपने को पकड़े हो तब तक तुम्हारे हाथ खाली नहीं इसलिए तुम उसे पाने से वंचित हो मिटा दो स्वयं को और तुम सत्य को पालोगे तुम्हारे अतिरिक्त न कोई तुम्हारा शत्रु है तुम्हारे अतिरिक्त न कोई तुम्हारा मित्र है जब तक तुम अपने को पकड़े हो शत्रु हो जिस दिन अपने को छोड़ दोगे उस दिन तुम ही मित्र हो जाओगे ऐसा कहकर जोशु ने झुककर उस भिक्षु को नमस्कार किया जहाज लग गया आज भिक्षु का किनारा बहुत गहरा है जोसु को झुक के नमस्कार करना पड़ा है और ये आदमी वही जहाँ से जोशु कह के चले गए थे यहां हमारी जगह नहीं आदमी के होने के दो ढंग आदमी तो वही है अगर तुम भिखारी हो तो इसलिए कि तुम परिधि पर खड़े हो तुम सम्राट हो जाओगे अगर तुम केंद्र की तरफ मुड़ जाओ सारी ध्यान की प्रक्रियाएं तुम्हें परिधि से केंद्र की तरफ ले जाने के उपाय और विधियां लेकिन मार्ग में कई चीजें खोनी पड़ेंगी सबसे पहले तो तुम्हें स्वयं को खोना पड़ेगा इसे खूब गहराई में पकड़ लो क्योंकि यही चाबी है जो लगती अहंकार अगर हो तो क्रोध पैदा होता है अहंकार अगर हो तो मोह पैदा होता है अहंकार अगर हो तो लोप पैदा होता है अहंकार न हो तो कैसे क्रोधित हो गए कोई गाली देगा तुम सुन लोगे तुम तक भी पहुंचेंगी नहीं तुम्हारे भीतर अहंकार का घाव न हो तो गाली चोट कैसे करेगी अहंकार मूल पाप है बाकी सारे पाप उसकी छायाएं हैं। किसके लिए तुम लोभ करते हो किसके लिए तुम चीजों को इकट्ठा करके पागल हुए जा रहे हो किसके लिए पद सिंहासन चाहते हो लेकिन बड़े मजे की बात है कि लो लोग लोभ को छोड़ने की कोशिश करते हैं क्रोध को भी छोड़ने की कोशिश करते हैं मोह को भी छोड़ने की कोशिश करते हैं बिना यह समझे कि ये छोड़े नहीं जा सकते ये ऐसे ही जैसे कोई आदमी अपनी छाया को छोड़ने की कोशिश कर रहा अहंकार के रहते ये कोई भी छूट नहीं सकते ये हो सकता है कि तुम धोखा दे लो कि मैंने लोभ छोड़ दिया लेकिन लोभ नए रूप लेकर रहेगा छाया का रंग बदल जाएगा लेकिन छाया रहेगी दिखाई भी ना पड़े तो भी रहेगी क्योंकि छाया तुम्हारे साथ जुड़ी अगर तुमने लोभ छोड़ा अहंकार को बचा के तो तुम्हारे अलोभ में भी अहंकार खड़ा हो जाएगा देखो त्यागी वो त्याग से आकड़ा हुआ है कि मैंने सब छोड़ दिया देखो निरअहंकारी को जो कहता है मैं विनम्र हूं विनम्रता ही उसका अहंकार बन गई अगर तुम उससे कह दो कि हमारे गांव में तुमसे भी ज्यादा विनम्र एक आदमी तो उसको वैसे ही चोट लग जाती जैसे तुम किसी कि तुम से कह दो हमारे गांव में तुमसे भी बड़ा आदमी विनम्रता की भी होड़ होड़ तो सिर्फ अहंकार की होती है विनम्रता की क्या होड़ होगी तुम झुकोगे भी तो तुम्हारे झुकने में भी तरकीब होगी वो भी खाली शुद्ध नहीं होगा अहंकार पीछे खड़ा देखता रहेगा कि लोगों ने देख लिया ना कि मैं झुका कि मैं कैसा विनम्र आदमी हूं कि मुझसे ज्यादा विनम्र कौन नहीं न तो वो क्रोध न लोभ न मोह इनसे तुम सीधे मत लड़ना इसलिए मैं निरंतर कहता हूं कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ एक अहंकार और अहंकार को मारने का एक ही उपाय है ध्यान क्योंकि जैसे जैसे तुम ध्यानस्थ होते हो अहंकार तिरोहित होने लगता है अहंकार बस सकता है गैर ध्यान की अवस्था में जितने तुम मूर्छित हो उतना ज्यादा अहंकार जितने तुम होश से भरोगे उतना कम अहंकार जिस दिन तुम पूरे होश से भर जाओगे उस दिन अहंकार हो जाता है अगर अहंकार को मिटाना हो तो जागना ज्यादा होश पूर्वक जीना उठते बैठते ध्यान को साधना चलते फिरते भीतर होश बना रहे ना, नींद में मत चलना मूर्छित जीवन को मत चलने देना जो भी करो जानते हुए करना और तुम चकित हो जाओगे कभी तुमने जानते हुए क्रोध किया तुम कर ही ना पाओगे जैसे तुम जागोगे क्रोध का सिलसिला टूट जाएगा ठीक बीच में जाग जाओगे तो क्रोध वहीं रुक जाएगा क्योंकि क्रोध को चलने के लिए मूर्छा चाहिए तुमने कभी देखा कि काम वासना में भरे हुए अगर तुम जाग जाओगे काम वासना रुक जाएगी काम वासना के लिए मूर्छा चाहिए होश जितना गहरा चला जाएगा उतने ही पाप द्रोहित हो जाएंगे मूर्छा अहंकार की जननी अमूर शाह को ले आती और जिस दिन निर आ जाएगा उस दिन जोसु तुम्हारे द्वार पर आके तुमसे भी कह सकता है अच्छा दिया अच्छा लिया अच्छा मारा अच्छा बचाया तुम अभी जहां हो वहां तुम्हें ये बात भी समझनी मुझक मालूम पड़ती है क्योंकि तुम से बिल्कुल विपरीत है तुम समझ भी लोगे बुद्धि से तो भी बहुत काम ना आएगी क्योंकि बुद्धि केवल शब्दों को ढो सकती बुद्धि अनुभव को नहीं ले जा सकती अनुभव का केंद्र हृदय है और हृदय तुम्हारे केंद्र पर है। और बुद्धि तुम्हारी परिधि थी ये बहुत मजे की बात है कि हृदय को लेकर तुम पैदा होते हो बुद्धि तो समाज तुम्हें देता है बुद्धि शिक्षण से आती संस्कार से आती हृदय जन्म के साथ आता है सभी लोग हृदय लेके पैदा होते बुद्धि शिक्षण प्रशिक्षण आयोजन से आती बुद्धि तुम्हें समाज देता है इसलिए बुद्धि के विश्वविद्यालय हृदय का कोई विश्वविद्यालय नहीं हो भी नहीं सकता उसकी कोई जरूरत भी नहीं है लेकिन इस बुद्धि के शिक्षण के कारण धीरे धीरे धीरे धीरे तुम अपने मस्तिष्क में ही रहने लगते हो तुम भूल ही जाते हो कि और गहरे में खजाने जिससे कोई आदमी अपने भवन के पोर्च में ही निवास करता हो और भूल ही गया हो कि भवन के असली कक्ष तो भीतर है पोर्च तो केवल प्रवेश द्वार था उसने उसे घर बना लिया है वैसे ही तुम खोपड़ी को घर बना लियो वो प्रवेश द्वार है पोर्च बुद्धि एक तरह का पहरेदार है संसार और तुम्हारे बीच भीतर तुम हो थोड़ा बुद्धि को शिथिल करो रिलैक्स करो ढीला करो ताकि भीतर सरक सको जिस दिन भी तुम केंद्र का थोड़ा सा अनुभव पालोगे उसी दिन जोशु के वचन तुम्हारी समझ में आ जाएंगे वेल गिविन वेल टेकन वेल किल्ड वेल सेफ्ड उस दिन तुम जानोगे तुम गए फिर भी तुम बचे और जो गया वो छुद्र था जो बचा वो महिमावान तुम मिट गए जो तुम कल तक थे लेकिन वो कूड़ा करकट था तुम बचे लेकिन वही बचा जो स्वर्ण इस स्वर्ण को पाने के लिए खरीब करीब मृत्यु जैसी अग्नि से गुजरना जरूरी मृत्यु तुम्हें निखारेगी। अहंकार मरेगा तुम्हारी आत्मा शुद्ध स्वर्ण की भांति प्रकट हो जाती आज इतना है